देवी भागवत प्रथम स्कंध जिस पर उस शक्ति की कृपा ना हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है बुद्धजन उसे असमर्थ कहते हैं सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करे विश्व में सात्विकी शक्ति व्याप्त है यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सकेंगे ब्रह्मा में जो राषि शक्ति है उसके बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य हैं शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से वे संहार लीला करते हैं मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए वही आद्या शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती और उसका पालन भी करती है वही इच्छा होने पर इस चरासर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं अतः है इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में दो प्रकार की कल्पना करते हैं सगुणा और निर्गुणा भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं विरागियों के यहां निर्गुण की उपासना होती है वह शांत स्वरूपा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्वामिनी है विधिपूर्वक उसकी उपासना करने पर सभी मनोवरथ सुलभ हो जाते हैं वह आद्याशक्ति पर ब्रह्मस्वरूपा एवं सनातनी है कभी उसका अवसान नहीं होता अत एवं मुनिवरों विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है अतएव संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए